पूछ किसकी है नदी किनारे एक बरगद का पेड़ था एक दिन एक छोटा सा बंदर उस पेड़ की शाखाओं को पकड़कर झूल रहा था तभी उसने तितलियों को मंडराते हुए देखा उन्हें पकड़ने के लिए बंदर उन पर कूद पड़ा तितलिया उसकी हरकत देखकर इधर उधर उड़ गई एक भी तितली उसके हाथ नहीं आई बेचारा बंदर पत्थरों के बीच जा गिरा अचानक उसने जमीन पर कुछ छिलते हुए देखा बंदर ध्यान से देखने लगा वह एक पूछ थी अरे कई मेरी पूछ तो नहीं कट गई उसने अपनी पूछ को छू देखा वह अपनी जगह सुरक्षित थी फिर यह उसकी फिर यह किसकी पूछ है सोचते हुए बंदर चल पड़ा तालाब में उसे एक आवाज आई दे तो हुद बंदर तुम्हारी पूछ कहीं खो गई है क्या हुद ना, या रही मेरी पूछ पूछ के बिना पेड़ पर बैठकर भला में चोच कैसे मारूंगी फिर ये पूछ किसकी है बंदर सोच ही रहा था कि थम पेड़ पर से गिलहरी को बंदर मेरे पास एक पूछ है देखो यह तुम्हारी तो नहीं है गिलहरी ये रही मेरी सुंदर पूछ इसी के सारे में पैराशूट की तरह ऊंचाई से नीचे कूद सकती हूँ आई बंदर ने मुड़कर देखा तो एक खरगोश अपने बच्चों के साथ अपने बिल की ओर भाग रहा था बंदर तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो खरगोश पत्तों की सरसराट सुनकर हम डर गए थे सोचा कि शियार आ रहा है बंदर क्या यह तुम्हारी पूछ है खरगोश नाना यह मेरी पूछ नहीं है यह रही मेरी पूछ बंदर यह क्या तुम्हारी पूछ में सफेद धब्बे हैं खरगोश जंगल में शियार भेड़िए सब हमें ढूंढते फिरते हैं हमारा भूरा रंग शत्रु को आसानी से दिखाई नहीं देता जब भी खतरा हो मैं आगे पीछे पूछ घुमाकर भागता हूं तब मेरे बच्चे मेरे सब, पीछे सफेद रंग की पूछ को देखते हुए भागते हैं ऐसी भी होती है पूछ छोटा बंदर हैरान हो गया तभी बंदर को एक छिपकिली दिखाई दी उसकी पूछ नहीं थी बंदर तुम्हारी पूछ खो शाखाओं पर झूल नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सकता छिपकली यह किसने कहा कि पूछ की आवश्यकता नहीं है कल मुझे एक साप ने पकड़ लिया पूछ को छोड़कर मैं तो भाग निकली बेचारा साप धोखा खा गया टूटी हुई पूछ को तो मैं चिपका नहीं सकती ना लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी नई पूछ अपने आप उगा अच्छा हुआ मेरी भाग दौड़ खत्म हुई जिसकी पूछ वही जाने कहकर बंदर ने चैन की सांस ली